सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के तीसरे मंत्र का विचार कल समाप्त हुआ चतुर्थ मंत्र का विचार आज होना है चतुर्थ मंत्र के द्वारा निवर्त शंका को बताया जा रहा है भाष्य में इति इत्यादि से उस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है ज्ञात इत्यादि ज्ञातब्रह्म इत्यादि भाष्य से शंका करता जिस अभिप्राय से शंका कर रहे हैं वह शंका करने वाले के अभिप्राय को टीकाकार ने अवतरण टीका में स्पष्ट किया है शंका करने वाले का मानना है कि व्यवहार के प्रति कारण होता है वस्तु का ज्ञातत्व ज्ञातत्व कहते हैं ज्ञान विषय को तो जो ज्ञान ज्या, का विषय वस्तु होगी वही व्यवहार का विषय बन पाएगी और जो ज्ञात नहीं है उसका व्यवहार नहीं होगा ये शंकाकार व्यवहार तथा ज्ञातत्व में कार्य कारण भाव मानते हैं प्रयोज्य प्रयोजक भाव मानते हैं व्यवहार कार्य है और वस्तु का ज्ञातत्व व्यवहार का कारण है और व्यवहार शब्द का अर्थ है शब्द प्रयोग किसी भी वस्तु का बोधक शब्द प्रयोग तभी होगा जब वह वस्तु ज्ञात होगी। अज्ञात वस्तु को बताने वाला शब्द प्रयोग नहीं होता है हैं। तो यहां पर इसी अभिप्राय से शंकाकार ये शंका करते हैं वहां से आकर के इधर बैठे तो शंकाकार ये शंका करते हैं कि ज्ञात तो ब्रह्मत्वा दर्शने ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी कथम इति चेत तो ज्ञात ब्रह्मत्वा दर्शने का अर्थ है ब्रह्म में ज्ञातत्व तो न मानने पर तीसरे मंत्र में ये कहा कि ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म अविज्ञात है अविज्ञातम विजानता का मतलब ज्ञान विषयता नहीं है ब्रह्म में ये सिद्धांति कह रहे हैं तो ज्ञात ब्रह्मत्वा दर्शने सति ये सती सप्तमी का अर्थ हुआ ब्रह्म में ज्ञातत्व न मानने पर ब्रह्मास्मि इति कथम व्यवहारती तो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मास्मी इस शब्द का प्रयोग कैसे करेगा ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म तो ज्ञात नहीं है ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म में ज्ञातत्वाभाव है अभिज्ञातम विजानता यह वचन बता रहा है तो व्यवहार में देखा जाता है कि जिसको घट ज्ञात है वही घटोयम इत्यादि प्रयोग करता है या घटम जाना मी इत्यादि शब्द प्रयोग करता है तो ब्रह्म ज्ञानी को यदि ब्रह्म अज्ञात है तो अज्ञात जिसे ब्रह्म है वह ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द प्रयोग कैसे करेगा बिना स्वयं को ब्रह्म रूप से जाने शब्द प्रयोग कैसे होगा ब्रह्मास्मी इत्याक चेत ऐसी यदि शंका करते हैं पूर्व पक्षी तो ये कहा जा रहा है कि किम अनया इष्ट इष्ट का वाहका नाम रत्न पेटी, पेटक चिंतया तो कहते ये जो इष्ट का वाहक है का मतलब ईटों को जिस प्रकार ढोया जाता है उसी प्रकार तो रत्नों को जिस पेटी का में रखा जाता है वह पेटी ईटों को जैसे ढोया जा रहा है ऐसी तो ढो करके नहीं ले जाती ले जाई जाती किसी को मालूम हो जाए कि रत्न ले जाया जा, जा, जा रहे हैं तो तो रस्ते में लूट लें इसलिए उसे तो बड़े गोपनीय ढंग से ले जाया जाता है तो ये जो ब्रह्म ज्ञात न होने पर ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द प्रयोग कैसे होगा यह तो एक प्रकार से ईटे ढोने वाला रत्न कैसे ढोए जाएंगे यह जैसे चिंता करता है ऐसी चिंता करना है और आगे ये कह रहे हैं कि ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्वम। क्यों ये व्यर्थ चिंता है ब्रह्म को ज्ञात मान न, न मानने पर ब्रह्मास्मि यह शब्द प्रयोग नहीं होगा इत्याक विचार ये व्यर्थ का विचार कैसे हैं इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि ज्ञातस्य व्यवहार अंगत्व वद वस्तु प्रकाशस्य व्यवहार अंगत्वस्य से कहते हैं जो शब्द प्रयोग के प्रति जिस वस्तु के प्रकाशक शब्द का प्रयोग हो रहा है उस वस्तु के ज्ञातत्व को कारण मानते हैं जो लोग उन्हें भी शब्द प्रयोग के प्रति वस्तु के ज्ञान को भी कारण मानना ही पड़ता है अन्यथा वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञातत्व तो नहीं आएगा तो वस्तु में शब्द प्रयोग का हेतुभूत ज्ञातत्व की सिद्धि के लिए वस्तु का ज्ञान उन लोगों को भी मानना पड़ता ही है स्वीकार करना ही पड़ता है ये यहां पर कहते हैं कि ज्ञातस्य से व्यवहार अंगत्व वो भी वस्तु प्रकाश व्यवहार अंगत्व से वस्तु प्रकाशस् में प्रकाश शब्द का अर्थ है ज्ञान तो वस्तु का ज्ञान व्यवहार के साधन के रूप से उन्हें भी अभिष्ट है तो वो जो ज्ञान है वस्तु का व्यवहार करने के लिए ज्ञान की जरूरत होगी ज्ञातत्व तो की नहीं और ज्ञा तो हाँ तो वस्तु प्रकाश यानी वस्तु का ज्ञान वो वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से होता है एक होता है परत जो अनात्म जड़ वस्तु हैं उनका ज्ञान अन्य से होता है चेतन से होता है वो चेतन भाष्य है जड़ पदार्थ और जो चेतन है वह स्वतः भाष्य है वो स्वयं ही ज्ञान हो रहा चेतन जैसे दीप का प्रकाश अपने से ही है घटादी का प्रकाश दीप से है तो को स्वयं के अवभास के लिए अवभाषक दीपा प्रकाशांतर की प्रभातर की जरूरत नहीं होती अपने ही प्रभा से वो अवभासित होता और, है और क्या स्वतः स्वतः यानी जो वस्तु है चेतन ब्रह्म और दृष्टांत में दीप सूर्य तो सूर्य जैसे स्वयं प्रकाश है अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है और अपने से संबद्ध अपनी अवभाष्य जो अन्य वस्तु हैं उनको अवभाषित करता है तो स्वतः प्रकाश है ही ठीक है तो यहाँ का दिया जाता है तो ज्ञान दो प्रकार का है एक चेतन का ज्ञान है एक जड़ का ज्ञान है वो जड़ का ज्ञान स्वतः नहीं है जड़ वस्तु का ज्ञान चेतन से हो रहा अन्य से हो रहा तो ज्ञान दो प्रकार का हुआ ना एक परतह ज्ञान और एक स्वतः ज्ञान तो ज्ञान मात्र होना चाहिए ये कह रहे हैं चाहे वो परतह ज्ञान हो या स्वतः ज्ञान हो इसका कोई आग्रह नहीं है वो परत ही होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए शब्द प्रयोग के लिए वह ज्ञान चाहे परत हो या स्वतः हो ये कह रहे हैं तो ज्ञान वस्तु दो प्रकार के पदार्थ हैं जड़ और चेतन उनमें से चेतन का ज्ञान स्वतः है जड़ का परत है और जिसका ज्ञान होता है उसके अवभाषक शब्द का प्रयोग होता है प्रवक्ता उसका वाचक शब्द प्रयोग करता है ये यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए वस्तु प्रकाश से का अर्थ हुआ वस्तु का यानी पदार्थ का और वस्तु शब्द से लेना है पदार्थ को वो दो प्रकार के चेतन अचेतन उसमें से अचेतन परतः प्रकाश है उसका और चेतन का स्वतः प्रकाश है तो ज्ञान मात्र चाहिए व्यवहार के लिए वह ज्ञान चाहे अपने से हो या दूसरे से हो तो वस्तु प्रकाशस्य से व्यवहार इष्टत्वात् एक हुआ इसलिए ये, ये नहीं कहा जा सकता कि ज्ञातत्व ही वस्तु का व्यवहार का हेतु बनेगा और वह ज्ञातत्व भी दो प्रकार का नहीं ज्ञातत्व दो प्रकार का इस प्र एक आरोपित ज्ञातत्व यानी कल्पित ज्ञातत्व और एक वास्तविक ज्ञातत्व वास्तविक ज्ञातत्व का अर्थ है स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व वो है वास्तविक ज्ञातत्व वो होता है जड़ पदार्थ में स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व और जो सो प्रकाश वस्तु हैं वह भी भास रही है तो उसमें भी ज्ञातत्व है, लेकिन वह ज्ञातत्व आरोपित माना जा सकता है वो स्वयं ही भाषित हो रही वस्तु जो उस वह उसमें स्वभिन्न ज्ञान विषयत्व रूप वास्तविक ज्ञातत्व नहीं है आरोपित ज्ञातत्व भले ही माना जाए इसलिए चेतन के प्रकाशक शब्द प्रयोग में चेतन के ज्ञापक शब्द प्रयोग में तो ज्ञातत्व तो को यदि कारण मानना है तो चेतन में जो आरोपित ज्ञातत्व तो है वो कारण मानेंगे वो लोग वास्तविक ज्ञातत्व तो चेतन में संभव नहीं है सो भिन्न ज्ञान विषयत्व नहीं तो फिर जड़ता की आपत्ति आएगी ये आगे कहते हैं कि वास्तव ज्ञातता अनपेक्षकत्वात्नी व्यवहार के लिए यानी शब्द प्रयोग के लिए हेतुत्वेन रूपेन वास्तव ज्ञातता की आवश्यकता नहीं है अपेक्षा नहीं है का मतलब वास्तव ज्ञातता को व्यवहार का हेतु नहीं माना जा सकता आ, इस प्रकार ये ज्ञान जिसको नहीं है क्या ज्ञान कि शब्द प्रयोग का हेतु यदि ज्ञातता को मानना है तो ज्ञातता मात्र कारण होगा ज्ञातता मात्र कहने से आरोपित ज्ञातता भी आ जाएगी तो जो ज्ञातता को शब्द प्रयोग का हेतु मानते हैं उनके अनुसार भी ब्रह्म में आरोपित ज्ञातत्व व्यवहार का हेतु हम मानते ही हैं वो इष्टापत्ति हैं और जो वास्तविक ही ज्ञातता को व्यवहार का हेतु मानना चाहते हैं तो वास्तविक ज्ञातता व्यवहार का हेतु नहीं मानी जा सकती क्योंकि व्य विचार देखा जा रहा है सूर्य प्रकाशते इत्यादि में यह शब्द प्रयोग हो रहा है कि नहीं सूर्य प्रकाश ते यह शब्द प्रयोग हो रहा है लेकिन सूर्य में स्वभिन्न प्रकाश विषयता नहीं है यानी वास्तविक ज्ञातता नहीं है तो वास्तविक ज्ञातता तो न होने पर भी सूर्य प्रकाशते इत्यादि में शब्द प्रयोग हो रहा है यह शब्द प्रयोग हो रहा वहां पर वास्तविक ज्ञातता का और शब्द विषयत्व का वो ये हो रहा है व्यवहार विषयत्व का व्यभिचार आरोपित हाँ, ज्ञातता है का मतलब कहा जा सकता प्रकाशित हो रहा है अर्थ है प्रक, प्रकाशित होना ही ज्ञातता है वो आरोपित ज्ञातता है वास्तविक ज्ञातता नहीं है तो तो वास्तव ज्ञातता अपेक्षक शकत्वा, अनपेक्षकत्वात् यानी यानि इकार अयुत्पन्नपादनाय अयुत्पन्न का अर्थ है विवेक अविवेक युत्पन्न कहते हैं विवेकी को अयुत्पन्न का है अविवेकी ऐसा विवेक जिसको नहीं है उसको कहा जाएगा अयुत्पन्न किस प्रकार का विवेक की व्यवहार का हेतु वास्तविक ज्ञातता नहीं है ज्ञातता मात्र चाहिए चाहे वह आरोपित ज्ञातता हो या वास्तविक ज्ञातता हो जड़ में वास्तविक ज्ञातता रहेगी चेतन में आरोपित ज्ञातता रहेगी उस आरोपित ज्ञातता को लेकर के चेतन का शब्द प्रयोग होगा ब्रह्मास्मित कारक ऐसा विवेक जिसको नहीं है उसे उत्पादनाय का अर्थ है विवेक प्रदान करने के लिए उत्पादन है उसके अंदर विवेक उत्पन्न करना तो अविवेकी में यह विवेक उत्पन्न हो जा इसके लिए चौद्यम उद्भावती चौद्य कहते हैं प्रश्न को शंका को तो शंका का उद्भावन भाष्यकार भगवान करते हैं अभिज्ञातम विजानताम इति अवध इत्यादि से तो भाष्य में है अभिज्ञातम विजानताम इति अवध अभिज्ञातम विजानताम इस मंत्र ने यह बताया कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म अज्ञात है तया ज्ञात नहीं है ब्रह्मज्ञानी के लिए ब्रह्म में ज्ञातता नहीं है ज्ञातत्व का अभाव है ब्रह्म में अब आगे शंका बताई जा रही है कि यदि ब्रह्म अत्यंतम एवं अभिज्ञात लौकिकान ब्रह्मविदांच अविशेष प्राप्त कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को यदि ब्रह्म अत्यंत अविदित है अभिज्ञात है तब तो जो लौकिक है प्राकृत जन है जिसको बिल्कुल ही वेदांत का संस्कार है नहीं अयुत्पन्नमती है वह लौकिक कहलाता है और ब्रह्मज्ञानी इन दोनों में तो अविशेष प्राप्त है। तो समानता ही प्राप्त होगी जो अयुत्पन्नमती है बिल्कुल मूढ़ है उसे भी ब्रह्म अज्ञात है और ब्रह्मज्ञानी को भी ब्रह्म अज्ञात है तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ दोनों में समानता की आपत्ति प्राप्त हुई एक अनिष्ट प्रसंग है और दूसरा श्रुति वाक्य में परस्पर विरोध यह भी कह रहे हैं कि अभिज्ञातम विजानताम इति च परस्पर विरुद्धम विजानताम का ब्रह्म विजानताम यानी ब्रह्म को जानने वालों को ब्रह्म अविज्ञात यानी अज्ञात है ये भी तो एक प्रकार से पूर्वा पर विरोध प्रतीत हो रहा तो इस प्रकार ये विरोध तथा ब्रह्मज्ञानी तथा प्राकृत जन दोनों में साम्यापत्ति नामक दोष प्राप्त हुआ और ये दोष वेदांती को इष्ट नहीं है श्रुति में विरोध अभिज्ञातम विजानतम इस वाक्य में और ब्रह्मज्ञानी तथा मूढ़ व्यक्ति में साम्य ये दोनों दोनों भी ब्रह्म क्या नाम वेदांती इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए पूछा जा रहा है कि कथम तु तद्रह्म सम्यक विदिता भवति इतम अर्थम आह तो कथन तु यानी इस प्रकार ये वेदांत में इस ब्रह्मज्ञानी और अज्ञानी की समानता की आपत्ति तथा श्रुति में परस्पर विरोध नामक दोष उचित नहीं है और ये दोष आने की आपत्ति आ रही है इसके कारण जिसका मन व्याकुल हो रहा है वह पूछ रहा है शंका कर रहा है कथन तु तद ब्रह्म सम्यक विदितम भवति ब्रह्म का सम्यक बोध किस प्रकार का माना जाएगा केन न प्रकार कथम इतव अर्थम यानि इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए यह चतुर्थ मंत्र इस खंड का आरा है ब्रह्म का सम्यक ज्ञान किस प्रकार का होगा वो बताया जा रहा है। तो चतुर्थ मंत्र का उच्चारण कर लें प्रतिबोध विदित मत अमृतत्व ही विन्दते आत्मना विंदते वीर विद्य विंदतेमृतम तो प्रतिबोध विदितम में प्रतिबोध शब्द एक पहले बना फिर प्रतिबोध शब्द तथा तो विदित शब्द का समास होकर प्रतिबोध विदितम एक शब्द बना प्रतिबोध ये भी एक समास है वीवसा अर्थ में बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोधम तो प्रतिबोधम शब्द का अर्थ होगा प्रतिबोध में बोध शब्द का अर्थ होगा चित्त वृत्ति बोध शब्द का अर्थ है अंतकरण की वृत्ति और प्रति शब्द बता रहा है समस्त वृत्तियों को थ में होने से जैसे बगीचे में कहीं एक पेड़ है तो सब पेड़ों में पानी दे रहा है ये कहना है तो जितने, गिनने न है है जितने पेड़ है उतने गिन पड़े इसलिए कहा जाता है प्रतिवृक्षम सिंचति। सिंचती अर्थ है हरेक जितने पेड़ हैं उनमें से प्रत्येक को पानी देता है प्रतिवृक्षम सिंचति। वैसे ही यहां पर प्रतिबोध ने से लिए जाएंगे समस्त बोध यानी अंतकरण वृत्तिया समस्त अंतकरण वृत्ति यह प्रतिबोध शब्द का अर्थ निकलेगा केवल बोध शब्द का अर्थ है अंतकरण वृत्ति और उस बोध शब्द के साथ प्रति शब्द को जोड़ दिया तो अर्थ निकला समस्त चित्त वृत्तिया प्रतिबोध शब्द का अर्थ होगा और फिर प्रतिबोध शब्दित समस्त चित्तवृत्तियों से विदित ऐसा तृतीय तत्पुरुष करना तो सर्व सर्वबोध यानी प्रत्यय चित्तवृत्ति यत ब्रह्म तत् आगे जोड़ देना मतम यानी सम्यक मतम सम्यक ज्ञातम तो जो भी चित्त वृत्ति है वह अज्ञात नहीं है ज्ञात है जानी जा रही है ऐसी अंतकरण की वृत्ति बनती ही नहीं है जो अज्ञात हो हाँ साक्षी से भाँची भाँची क्या साक्षी भाष्य वृत्ति कहा जाता अंतकरण और अंतकरण के धर्म साक्षी भाष्य है, तो हाँ। है उसको भी भी नाम नहीं दिया जाएगा से से जाना जाना साक्षी ने अनुभव किया जा सकता है करने से और वुणति को वृत्ति का प्रकाश किया वृत्ति को अवभाषित किया ये कहा जाता है साक्षी वृत्ति को अवभाषित करता है भी अर्थ वहां विरित का अर्थ है यानी लक्षित तो यहाँ तो साक्षी के लिए आ रहा है कि उन साक्षी से अवभाषित होने वाली चित्तवृत्तियों से विरित यानी लक्षित जो उनका अवभाषक चित्तवृत्ति अज्ञात नहीं है अवभाषित हो रही है अनवभाषित नहीं है तो निश्चित है वो पांच भौतिक चित्त का परिणाम होने से चित्त स्वयं जड़ है तो उसका परिणाम रूपा वृत्ति भी जड़ है और वह जानी जा रही है तो उस चित्तवृत्ति का अवभाषक कोई ना कोई चेतन है तो वो जो चेतन है और एक चित्तवृत्ति नहीं दो चित्तवृत्ति नहीं प्रति शब्द बता रहा है समस्त चित्तवृत्तियां और समस्त चित्तवृत्तियों से लेना है जो जिज्ञासु है वह स्वयं की उपाधिभूत जो अंतकरण है वेष्टि कार्यकरण संगात अंतपाती उसकी परिणाम भूता समस्त चित्तवृत्तियों को भी लेगा और यह वेष्टि जिज्ञासु का उपाधिभूत अंतकरण का परिणाम भूता भूत चित्तवृत्ति मात्र को ही प्रतिबोध शब्द से लेना है ऐसा कोई संकोचक न होने से वह ये विचार करेगा कि जैसे मेरा अंतकरण जड़ है तो उसकी परिणाम रूपा समस्त चित्तवृत्तियां भी जड़ है तो वह निश्चित है किसी न किसी चेतन से अवभाषित हो रही है उन समस्त मेरी चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन उनसे लक्षित होगा वह चेतन उन समस्त चित्तवृत्तियों का प्रत्येगात्मा है अवभाषक है वो मैं हूं वो हुआ शोधित्व अर्थ ऐसे प्रतिबोध शब्द से लेना है फिर सारे कार्यक्रम संघात समिवेष्टि और उन कार्यक्रम संगात अंतपाती चित्तवृत्तियां भी मेरी चित्तवृत्तियों के तरह ही अवभाषित हो रही है तो वो समि कार्यक्रम संघात तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ की उपाधि है और उस तत्पदार्थ की उपाधि में भी वो सर्व है ना? और वह चित्तवृत्तियां भी पदार्थ की उपाधिभूत चित्तवृत्तियां भी अवभाषित हो रही है तो उनका भी अवभाषक चेतन अवभास्य से असंश्लिष्ट हुआ करता है घटादि का घटादिका अवभाषक का ज्ञाता के जो धर्म है उनसे युक्त नहीं होता घटादि के गुण दोषों से रहित होता है का ज्ञाता जैसे ऐसे समस्त अंतकरण वृत्तियों का अवभाषक चेतन भी उन अंतकरण वृत्तियों के जो गुण दोष है उत्पत्ति विनाशादि रूप उनसे वह रहित है निर्विकार है ये सारे जो उत्पत्ति आदि विकार है वह उसकी उसकी अवभाष्य वृत्तियों में है इसलिए अंतकरण वृत्तियों की उत्पत्ति विनाशादि विकार सहित विकारी वृत्तियों का अवभाषक चेतन मैं जैसे उन वृत्तियों के उत्पत्ति आदि धर्मों से रहित निर्विकार हूँ ऐसे समस्त अंतकरण वृत्तियां जो समिवेष्टि कार्यक्रम संघातगत है उन वृत्तियों का भी अवभाषक चेतन मेरे तरह ही निर्विकार है तो दोनों का निर्विकार स्वरूप है निर्विकार चेतन तो उनमें स्वतः भेदक कोई दिखता नहीं है इसलिए वो एक है वो ब्रह्म है ओ मैं हूं ऐसा ज्ञान यहां पर प्रतिबोध विदितम इस शब्द से अपेक्षित है प्रतिबोध विदितम से ये लिया जा रहा है कि समष्टि वेष्टि अंतकरण वृत्ति समस्त अंतकरण वृत्तियों का अवभाषक चेतनओ मैं हूं इस रूप से जो वृत्तियों से लक्षित हो रहा है अवभास्य वृत्तियां उसके लक, लक्षित करने में सहायक बन रही है सहयोगी बन रही है तो ये सारी चित्तवृत्तियां जिस चेतन से अवभाषित होती है वह चेतन ब्रह्म मैं हूं इस रूप में ब्रह्म का ज्ञान वह मत है यानी सम्यक है सम्यक ज्ञान है ये प्रतिबोध विदितम मतम से बताया जा रहा है इत्याकारक ज्ञान ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है कहा इसे सम्यक ज्ञान क्यों कह रहे हैं तो कहते हैं जो सम्यक ज्ञान होता है उसी का फल होता है अमृतत्व की प्राप्ति और समस्त अवभाष्य चित्तवृत्तियां मैं नहीं हूं तो उन समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मय हूं ये ज्ञान जिसे होता है उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है इसलिए ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है द्वितीय पाद में ज्ञान की सम्यकता में हेतु बताया जा रहा है कि अमृतत्व ही विन्दते ही यानी अस्मात्नात्म अमत्व विन्दते ये जो समस्त चित्तवृत्तियों का औभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याक ज्ञान है इसी ज्ञान से जिस कारण से अमृतत्व की प्राप्ति होती है अमृतत्व का लाभ होता है ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऋत ज्ञा मुक्ति इत्यादि श्रुति अन्वय मुख से व्यतिरक मुख अमृतत्व की प्राप्ति यानी मुक्ति बता रही है ज्ञान से सम्यक ज्ञान से और यह ज्ञान अमृतत्व का प्रापक है जिस कारण से उस कारण से यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है यह अमृतत्व में ही विन्दते से बताया गया तो कहा यदि ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होगी तो वो आत्मस्वरूप नहीं होगा अमृतत्व तो ये कहा जा रहा है कि ज्ञान से प्राप्त होने वाला अमृतत्व यद्यपि अमृतत्व तो है स्वरूप अवस्थान मुक्ति और मुक्ति का अर्थ होता है स्वस्वरूप अवस्थान स्वस्वरूप का स्वस्वरूप अवस्थान का अर्थ है अपने ही स्वरूप का लाभ वह तो आत्मस्वरूप होने से प्राप्त ही है तो ज्ञान से क्या प्राप्त हो रहा है तो कहते हैं कि ज्ञान से जो अमृत अमृतत्व प्राप्त हो रहा है वो आत्मना आत्मना विन्दते आत्मना विन्दते का अर्थ है कि आत्म तृतीया इत्थम भाव अर्थ में यानी आत्मरूपेण जो ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त हो रहा करके कह कर रहे हैं वह आत्मरूप से प्राप्त हो रहा है वह आत्मरूप ही है अमृतत्व तो फिर आत्मरूप है तो आत्मा तो नित्य प्राप्त ही है उससे क्या प्राप्त हो रहा है ज्ञान से का अर्थ है एक प्रकार से जैसे ब्रह्मविद आपनौती परम में पर की प्राप्ति बताई गई है आविद्या की निवृत्ति ऐसे ही अमृतत्व प्राप्त हो रहा है का अर्थ है कि अविद्या जिस अविद्या से आत्मा नित्य मुक्त होने पर भी अपने आप को अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके कर्तृत्वादि बंधुओं से युक्त समझता है जन्म मरणादि संसार से युक्त समझता है ये जो उसकी समझ है जिस अविद्या के कारण है उस अविद्या की निवृत्ति ये अमृतत्व ज्ञान का फलभूत अमृतत्व है वह अमृतत्व सम्यक ज्ञान से होगा विपरीत ज्ञान की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से होती है ये मैं कर्ता भोक्ता हूं मैं जन्मने वाला हूं मरने वाला हूं ये जो विपर्य है भ्रांति है इस भ्रांति की निवृत्ति समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक चेतन निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान से हो रही है भ्रांति की निवृत्ति यही आत्म भ्रांति की निवृत्ति होने पर आत्मा तो जैसा है ऐसा ही अन्य मुक्त ही है ये हुआ मतलब मर्त्यत्व तो भ्रांति निवृत्त हो गई ये सम्यक ज्ञान से होती है तो कहा मान लिया कि एक बार ज्ञान हुआ और उससे वह भ्रांति निवृत्त हो गई लेकिन उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है तत्वमशादी वाक्य से वह एक बार अविद्या को निवृत्त करके चला जाएगा तो जैसे काई को तालाब में जमी हुई हाथ से हटा करके किनारे कर लिया तो जल अच्छी तरह से दिखता है लेकिन दोबारा फिर तालाब के किनारे की हुई जो काई है हवा से छा जाती हैं तालाब पर फिर पानी को ढक देती हैं ऐसे फिर से अविद्या आएगी भ्रांति होगी तो अपने आप को फिर मरते समझने लगेगा ऐसा यदि कोई कहें तो कहते हैं ये जो ज्ञान है विद्या समस्त चित्त वृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हू इत्याकारक ज्ञान वह जाता है और जाने से पहले जिसके चित्त में ये ज्ञान उदित हुआ उसके चित्त में अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करके जाता है ये कहा जा रहा है कि वीर्यम विद्य विन्दते विंदते अमृतम अमृतम यह विशेषण है वीर्य का मृत कहते हैं विनाशिको अमृत कहते हैं अविनाशी को ये वीर्य का विशेषण है तो अमृतम वीरियम यानी अविनाशी वीरम विद्य विन्दते तो विद्या है समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारक अनुभव जो मर्त भ्रांति को हटा रहा है वह ज्ञान समूल अध्यास का निवर्तक ज्ञान उसे विद्या शब्द से लेना वह ज्ञान क्या करता है कि अविनाशी वीर्य को ब्रह्मज्ञानी के चित्त में प्रदान करके जाता है अविनाशी ब्रह्मज्ञानी ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मृत्याक वृत्ति से अध्यास को निवृत्त करने के बाद अविनाशी वीर्य प्राप्त करता है सामर्थ्य को कहते हैं वो सामर्थ्य है मैं निर्विकार निर्विशेष असंग अद्वितीय ब्रह्म ही हूं ये अनुभव में दृढ़ता यही जो है वीर्य है वो वाला। और अमृत वीर्य का मतलब हमेशा रहने वाला वो काय को मात्र किनारे नहीं करता बिल्कुल तालाब से उठा करके बाहर फेंक देता है एक प्रकार से तो फिर बिल्कुल काय को तालाब से उठा करके बाहर कर दिया तो कितनी भी हवा आ जाए तो तालाब काई से ढक नहीं सकता किनारे करेंगे तब तो आ, आ सकती है लेकिन किनारे नहीं करता बिल्कुल बाधित कर देता है तो फिर एक बार अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से समूल अध्यास बाधित हुआ तो कभी भी उसमें सत्य बुद्धि नहीं होती ये दृढ़ता रहती है द्वैत मिथ्यात्व की और अद्वैत सत्यत्व की यह दृढ़ता यही ही अविनाशी वीर है वो अविद्यालेश प्रारब्ध के कारण रहने पर भी जीवन मुक्ति अवस्था में भी ये अध्यास एक बार बाधित हुआ तो बाधित ही रहता है वो कभी फिर उसे सत्य प्रतीत नहीं होता यही एक प्रकार से है विद्या से अमृत वीर्य का लाभ वीरियम विद्या विंदते अमृतम तो हाँ पर तो तो दो ही हुआ है। क्या और ये आत्मना विंदते अमृतत्व की प्राप्ति आत्म रूप से होती है ये कह रहा है एक बीच वाला हाँ ठीक है लेकिन वो कर्म जो है जैसे गमन क्रिया से ग्राम गमन क्रिया का कर्म है वो कर्ता से भिन्न है ऐसे ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न कोई अमृतत्व तो नहीं है जो ज्ञाता के स्वरूप से भिन्न होगा यदि ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप से तो वह तो अनात्मा हो जाएगा वो अमृतत्व वो अनात्म रूप नहीं है ये बताने के लिए आत्मना विंदत है ये है तो उसमें अमृतत्व ही का स्पष्टीकरण है यानी विंदते क्रिया पहले वाली जो है उसी का कर्मभूत अमृतत्व की विशेषता बताने वाला ये दूसरा वाक्य है आत्मना विंदत वह आत्म रूप से अमृतत्व प्राप्त कर रहा है आनात्म रूप नहीं है देवदत्त को ग्राम की प्राप्ति या उपासक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर्मी को स्वर्गलोक की प्राप्ति जैसे होती है ऐसा ज्ञान से प्राप्त होने वाला अमृतत्व तो नहीं है अपितु ज्ञाता का स्वरूप भूत है यह आत्मना से बताया गया यानी अमृतत्व ही विंदते इसमें अमृतत्व प्राप्ति के स्वरूप का स्पष्टीकरण है मुक्ति के स्वरूप का स्पष्टीकरण है आत्मनाविंदते से और यदि आत्मरूप से ही अमृतत्व प्राप्त हुआ तो विद्या ने क्या किया तो विद्या ने मर्तत्व भ्रांति को बाधित करके फिर हमेशा वो मर्तत्व भ्रांति बाधित ही रह जाए ऐसा एक अविनाशी सामर्थ्य ज्ञाता को प्रदान कर दिया ब्रह्मज्ञानी को प्रदान किया यह वीर विद्या अमृतम से बताया गया भाष्य को देखिए प्रतिबोध विदितम इस पद की व्युत्पत्ति कर रहे हैं भाष्यकार भगवान बोधम बोधम प्रति इत्यादि से प्रतिबोध विदितम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए नील बुद्धि नीलपीता व्याप्तत्वेन अजडवत अवभास तम साक्षिण्य सोहम आत्मा ब्रह्मी महावाक्या यो वे स ब्रह्मवी उच्य तेन न अविशेष प्रसंगादि चोद्यावकाश इत्या प्रतिबोध इति ये टीकाकार करते हैं तो ये कह रहे हैं कि नील पिताद्यााणाम बुद्धिविकाराणाम बुद्धिविकार शब्द से लेना है वृत्तियों को बुद्धि यानी अंतकरण और उसके विकार यानी वृत्तिया चित्तवृत्तिया तो बुद्धि विकार कैसे हैं तो नील पीताद्याकार हैं यानी विषय जैसा होता है वैसा वृत्तियों को कहा जाता है घट विषय है तो घटाकार वृत्ति पट विषय है तो पटाकार वृत्ति नीला पदार्थ विषय है तो नीलाकार वृत्ति पीला पदार्थ विषय है तो पीताकार तो नील पिताद्यााणाम बुद्धिविकाराणाम का अर्थ हुआ ये जो घटाद्याकार प्रत्यय हैं चित्तवृत्तिया है वे अंतकरण जड़ होने से स्वयं जड़ हैं। अंतकरण का परिणाम स्वरूप बुद्धि बुद्धिवृत्तिया लेकिन जड़ होते हुए भी अजड़ से भास रहे हैं अवभासक के रूप में भास रहे हैं अवभास्य। और भास रहे हैं अवभासक के रूप में औभाष्य कोटि के होने पर भी औभाषक के रूप में भास रहे हैं इन्हीं को ज्ञान कहा जाता है ना। साभाष चित्तवृत्तिया ही ज्ञान कहलाती है व्यवहार अवस्था में अवभाषक के रूप में प्रतीत हो रही है चेतन के रूप में प्रतीत हो रहे जड़ होने पर भी अजड़ के तरह यानी चेतन के तरह चित से प्रतीत हो रहे हैं यह विकार जिस चैतन्य से व्याप्त होने से यह चैतन्य व्याप्त न तो जैसे जल शीतल है अदाहक है लेकिन जिस दाहक अग्नि के संबंध से स्वतः अदाहक जल भी दाहक सा प्रतीत होता है वह अग्नि दाह उसका स्वरूप है अग्नि का ऐसे ही अचेतन आच, चित्तवृत्तियाँ चेतन सी प्रतीत हो रही है जिसके संबंध से वह स्वतः चेतन रूप है उसका चेतन स्वरूप ही है वो आत्मा है <coughs> आत्मा के संबंध से जड़ चित्तवृत्तियाँ भी सी प्रतीत हो रही है तो अजड़व अवभाष जड़ान बुद्धिवृत्ति विकाराण तम साक्षिण इसमें तम इस सर्वनाम से यद तदोर नित्य संबंध होता है न तो स्वतः जड़ चित्त चित्तवृत्तिया भी जिस चैतन्य के संसर्ग से अजडसी प्रतीत हो रही है उस चेतन को तम शब्द से लेना है तम साक्षीण वो जड़ चित्तवृत्तियों में भी अजड़ो को दिखाने वाला चैतन्य सा जड़ चित्तवृत्तियों को अवभाषित करने वाला चैतन्य तम साक्षिण उपलक्ष्य उसे लक्षित करके फिर सोहम आत्मा ब्रह्म अवभाष्य चित्तवृत्तियों को छोड़ना है और जिस चैतन्य से युक्त होने के कारण जड़ होने पर भी चेतनसी प्रतीत हो रही थी उस चैतन्य मात्र को पकड़ना है वो जो चैतन्य मात्र साक्षी हैं वह शुद्ध आत्मस्वरूप है वो निर्विकार ब्रह्म हैं वो मैं हूँ सो सो अहम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्याषयतयाव योग व्यक्ति विषयतया नहीं अविषयतया ब्रह्म को जान रहा है मय के रूप में जान रहा है ईदमतया नहीं अनिदम अहंतया जो जानता है स ब्रह्मविद इति उसे ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है और तेना न अविशेष प्रसंगादि चौद्य अवकाश तो ये जो लौकिक पुरुष है जिसे देह और चेतन का बिल्कुल विवेक ही नहीं है अत्यंत मूढ़ है और ये तो वास्तविक जो स्वरूप है चित्तवृत्तियों का अवभाषक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा जानने वाला वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है तो इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है इसलिए दोनों में अविशेषता का प्रसंग यानी समानता का प्रसंग नहीं आएगा यह प्रश्न नहीं होगा और अभिज्ञातम विजानता इसमें विरोध की जो शंका आ रही है श्रुति वाक्य में वह शंका भी निर्मूल हो जाएगी वो अहनतया जान रहा है वो विषयतया नहीं जान रहा है लेकिन जैसे प्राकृत व्यक्ति को अज्ञात है ब्रह्म ऐसा उसे अज्ञात नहीं है इसलिए परस्पर विरोध भी नहीं है इस अभिप्राय से कहते हैं तेन तेन यानि ब्रह्म उसे कहा जा रहा है जो वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है उसी का मय के रूप में अनुभव करने वाले को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है जिस कारण से उससे अविशेष प्रसंगादि चौदय अवकाश न अविशेष प्रसंगादि रूप जो शंका है इस शंका का अवकाश प्राप्त नहीं हो सकता इस अभिप्राय से चतुर्थ मंत्र का जो प्रथम पद है प्रतिबोध विदितम मतम इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं बोधम बोधम प्रति ये प्रतिबोध ऐसा एक शब्द बनेगा और फिर प्रतिबोध विदितम प्रतिबोध विदितम ये हो जाएगा और यहां प्रतिबोध में बोध शब्द से लेना है बोध शब्देना न बौद्धा प्रत्यय उच्चनते बो, श्रुतिस्थ बोध शब्द बौद्ध प्रत्यय को बताता है बौद्ध यानी बुद्धि के विकार बुद्धे हे विकारा बौद्धा विकार अर्थ में एक अण प्रत्यय हो करके बौद्ध शब्द बना हाँ बुद्धि का विकार कार्य परिणाम वो है वृत्ति इसलिए बौद्ध प्रत्यय ने बुद्धि वृत्तिया यहां बौद्ध शब्द का अर्थ है बुद्धिवृत्तिया और एक दो बुद्धिवृत्ति नहीं लेनी है प्रति शब्द का प्रयोग करने के कारण समस्त बुद्धिवृत्तियां हाँ इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वे प्रत्यया अब प्रतिबोधवीति तम का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वे प्रत्यया विषया बवंती यमा सर्वबोधा प्रतिबुध्यते कहते सारी चित्तवृत्तिया विषय बन रही है यानी दृश्य बन रही है जिस आत्मा की चेतन की वह सब का ज्ञाता है सर्वबोधान प्रतिबुद्धे प्रतिबुद्धते यानी जानाती, आती सब का अवभाषक है प्रतिबुद्धते हैं अवभाषयती सबको अवभाषित करता है सर्वबोध शब्दित सभी चित्तवृत्तियों को तो सारे चित्तवृत्तियां जिसका विषय बन रही है जिसकी दृश्य बन रही है वह चेतन आत्मा अपने विषयभूत समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करता है प्रतिबुद्धित अवभाषित करता है उसे कहा जाएगा इसलिए उसे कहा जाएगा सर्व प्रत्यय दर्शी उसका दर्शी में शील अर्थ में प्रत्यय हुआ है ये स्वभाव ही है समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करना उसका सील है स्वभाव है वो स्वभावत ही समस्त चित्तवृत्तियों को अवभाषित करता है तो सर्वप्रत्यशी और उसका स्वरूप क्या है तो कहते चित्त शक्ति स्वरूप मात्र वह चेतन स्वरूप ही है उसका चेतन ही स्वरूप है और उसे लक्षित किया जाता है उसके अवभास्य अंतकरण प्रत्ययों के द्वारा अंतकरण वृत्तियों के द्वारा वह होता है स्वयं जड़ होते हुए भी अजड़तया अवभाषित हो रही हैं चित्त चित्तवृत्तियाँ जिस चेतन से वह चेतन ब्रह्म अहंतया लक्षित होता है ये आगे कहा जा रहा कहा जा रहा है कि प्रत्यय रतयसु अवशिष्टतया लक्ष्यते नान्य द्वार आत्मनो विज्ञा अतः प्रत्ये प्रत्यात्मत विदिता ब्रह्म यदा तदा तत् सम्य दर्शन ईश्वर विचार हम लोग कल करते हैं इक्कीस तारीख को अष्टमी तिथि क्षय है तो कल ही अनाध्याय रहेगा